महाभारत शांति पर्व पंचमोध्याय कर्ण के बल और पराक्रम का वर्णन उसके द्वारा जरासंध की पराजय और जरासंध का कर्ण को अंगदेश में मालनी नगरी का राज्य प्रदान करना नारदुआच आविष्कृत बलम कर्णम श्रुवा राजा सामगत आहर रथे नाजौ जरासंधो महेपति नारद जी कहते हैं राजन कर्ण के बल की ख्याति सुनकर मगध देश के राजा जरासन ने द्वैरथ युद्ध के लिए उसे ललकारा तयोह समुद्धम दिव्यास्त्रो द्वजोह युधि नाना प्रहार प्रहरण अन्योन्यम अभिवर वे दोनों ही दिव्यास्त्रों के ज्ञाता थे उन दोनों में युद्ध आरंभ हो गया वे रणभूमि में एक दूसरे पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे उभावपि दोनों के ही बाण क्षिण हो गए धनुष कट गए और तलवारों के टुकड़े टुकड़े हो गए तब वे दोनों बलशाली वीर पृथ्वी पर खड़े हो भुजाओ द्वारा मल्ल करने लगे तस्य बाहुकट युद्ध विभेद संधि देहश से जरिया कर्ण बाहुकंटक युद्ध के द्वारा जरा नामक राक्षसी के जोड़े हुए युद्धपरायण जरा संध के शरीर की संधि को चीर्णा आरंभ किया जहाँ बलवान योद्धा अपने प्रतिद्वंदी को दुर्बल उसकी एक पिंडली को पैर से दबाकर दूसरी को ऊपर उठा उठा सारे शरीर को बीज से ची डालता है वह बाहुकंटक नामक युद्ध कहा गया है जैसा कि निम्नांकित वचन से सूचित होता है एक जंघाम पदाक्रम्य पराम पाट्यत पत्र वो युद्धम तद बाहुकंठकम जरासंध ने अपने शरीर के उस विकार को देखकर कर भाव को दूर हटा दिया और कर्ण से कहा मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ प्रत्याद कर्णाज माल नगरी मथ नरसार से ही तवा उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कर्ण को अंग देश की मालिनी नगरी दे दी नरश्रेष्ठ शत्रुविजयी कर्ण तभी से अंग देश का राजा हो गया था इसके बाद दुर्योधन की अनुमति से शत्रुसैन संहारी कर्ण चंपा नगरी चंपारण का भी पालन करने लगा यह सब तो तुम्हें भी ज्ञात ही है एवं सुरेंद्रेन अभिक्षित इस प्रकार कर्ण अपने शस्त्रों के प्रताप से समस्त भूमंडल में विख्यात हो गया एक दिन देवराज इंद्र ने तुम लोगों के हित के लिए कर्ण से उसके कवच और कुंडल मागे स दिव्ये सहजे प्रादा कुंडले परमाजते सहजम कवचम चापे मोहित देव देव माया से मोहित हुए कर्ण ने अपने शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए दोनों दिव्य कुंडलों और कवच को भी इंद्र के हाथ में दे दिया विमुक्ता कुंडला तो इस प्रकार जन्म के साथ ही उत्पन्न हुए कवच और कुंडलों से हीन हो जाने पर कर्ण को अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के देखते देखते मारा था रामस्य च महात्मन पुंत्या वरदान सतक्रत भीम संख्यार्धनुकीर्तना श्याज बधाचापी वाचुदेवन च एक तो उसे अग्निहोत्री ब्राह्मण तथा महात्मा परशुराम जी के साथ मिले थे दूसरे उसने स्वयं भी कुंती को अन्य चार भाइयों की रक्षा के लिए वरदान दिया था तीसरे इंद्र ने माया करके उसके कवच कुंडल ले लिए चौथे महारथियों की गणना करते समय विश्वजी ने अपमान पूर्वक उसे बार बार अर्धरथी कहा था पांचवे शल की ओर से उसके तेज को नष्ट करने का प्रयास किया गया था और छठे भगवान श्री कृष्ण की नीति भी कर्ण के प्रतिकूल काम कर रही थी इन सब कारणों से वह पराजित हुआ रुद्रस्य देवराजस्य से यमस् वर्ण च कुबेर द्रोण कृपस्य च महात्मनः कर्णो गांडी करजुन ने रुद्र देवराज इंद्र यम वरुण कुबेर द्रोणाचार्य तथा महात्मा कृप के दिए हुए दिव्यास्त्र प्राप्त कर थे। लिए थे इसीलिए युद्ध में उन्होंने सूर्य के समान तेजस्वी वैकर्तन कर्ण का वध किया एवं सप्तस्तव भ्राता बहुस्ापि वंचित नोच्य पुषव्याघ्र युद्ध न निधन गुरी युधिषिर इस प्रकार तुम्हारे भाई कर्ण को साप तो मिला ही था बहुत लोगों ने उसे ठग भी लिया था तथापि वह युद्ध में मारा गया है इसलिए शोक करने के योग्य नहीं है ये श्री महाभारत शांति परमढ़ी राजधर्माशासन परमढ़ी कर्णवीर कथनम दाम पंचमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में कर्ण के पराक्रम का कथन नामक पांचवा अध्याय पूरा हुआ